तलवकार शाखीय केनोपनिषद के प्रथम मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रथम मंत्र ब्रह्मजिज्ञासु का ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के प्रति निर्विशेष ब्रह्म को जानने के लिए किया गया प्रश्न है ब्रह्म जिज्ञासु अपनी ब्रह्म जिज्ञासा को इस प्रश्न के माध्यम से ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा आचार्य के सामने रख रहे हैं कैनेशितम पतति प्रेषित मन इससे कार्यक्रम संघात पाती मन का प्रेरक विशेष विशेष जिज्ञासा अपने आचार्य के सामने रखी शिष्य ने और केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त इस द्वितीय वाक्य से प्राण के प्रेरक विषय विशे, प्रेरक विशेष विषय विशे को जिज्ञासा बताई गई है मन है शक, ज्ञान शक्तिमान प्राण है क्रिया शक्तिमान तो ज्ञान शक्तिमान तथा तो क्रिया शक्तिमान, जो मन प्राण है यह स्वयं भी भौतिक होने से जड़ है और जड़ होने से लौकिक जड़ पदार्थ में चेतन अधिष्ठित ही प्रवृत्ति देखी गई तो आध्यात्मिक कार्यक्रम संघात अंतपाती मन और प्राण ये दोनों भी घटादी के तरह भौतिक होने से जड़ है तो इनकी जो अपना अपना व्यापार करने के लिए प्रवृत्ति हो रही है मन की मनन रूप व्यापार में संकल्प विकल्पात्मक व्यापार में प्रवृत्ति प्राण की स्पंदनात्मक व्यापार में प्रवृत्ति यह स्वतः हो नहीं सकती और यह निश्चित है उसे कि यह किसी न किसी चेतन से प्रेरित होकर के मन संकल्प विकल्प कर रहा है प्राण स्पंदन कर रहा है प्राण नादि रूप व्यापार कर रहा इसे जानता है जिज्ञासु लेकिन ये समझना चाहता है कि लोक में जो भी जड़ पदार्थों का प्रवर्तक चेतन है वह वदनादि रूप व्यापार से युक्त होकर के जड़ का प्रेरक बन जाता है जड़ को प्रेरित करता है तो लोक में जो जो भी प्रेरिता है वह वदनादि क्रिया रूप विशेषताओं से युक्त देखा गया उसे सविशेष देखा गया है तो आध्यात्मिक जड़ मन प्राण का प्रवर्तक भी क्या लौकिक प्रवर्तक के तरह वदनादि व्यापार रूप विशेषताओं से युक्त ही है या वदनादि व्यापार से रहित निर्विशेष स्वरूप में अवस्थित रहकर के भी मनादि का प्रेरक बन जाता है निर्विकार भाव में अवस्थित रहते हुए मनादि का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है इसका निर्धारण आत्मजिज्ञासु को नहीं है जो ये प्रश्न कर रहा है उसे इतना निर्धारण है कि ये जड़ है इनका प्रेरक चेतन है वह चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है यह संशय है तो जिस अंश में संशय है उस अंश का यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है और विचार किया जाएगा उनके पास जो संदिग्ध अर्थ का यथार्थ बोध रखते हैं तो मनादि के प्रेरक चेतन का सम्यक बोध जिसे हैं उसे ही यहां पर कहा गया ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उनके पास जाकर के ये प्रश्न मनादि के प्रेरक के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करने के लिए किया गया तो बाकी जो दो दो वाक्य हैं केनेशिताम वाचमीमा वदती और चक्षुस्त्रोत्र देवो युनक्ति इन दो वाक्यों से क्रमत बाह्य कर्म इंद्रियों का और बाह्य ज्ञान इंद्रियों का प्रेरक जो चेतन है ये इंद्रिया भी भौतिक होने से जड़ है और इनमें जो प्रवृत्ति हो रही है कर्म इंद्रियों की वदनादि व्यापार में और इंद्रियों की रूपाधि विषय ग्रहण रूप व्यापार में यह भी इंद्रियों की प्रवृत्ति चेतन से प्रेरित होकर के ही होगी इन इंद्रियों का प्रवर्तक चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है इसका निर्धारण आत्मजिज्ञासु को नहीं है ये निर्धारण करने के लिए प्रश्न है तो इस प्रकार इस केनोपनिषद के प्रथम कंडिका में कुल अवांतर चार वाक्य हैं उनमें से प्रथम वाक्य से मन का प्रेरक चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है ये संशय बदला निवर्तक यथार्थ निर्णय के लिए पूछा गया वो कैसा है कौन है सविशेष है कि निर्विशेष ऐसा दूसरे वाक्य से प्राण का प्रवर्तक पूछा गया तीसरे से कर्म कर्मेंद्रिय के प्रवर्तक का स्वरूप और चौथे से ज्ञानेंद्रिय के प्रवर्तक के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए और चारों वाक्यों का अर्थ एक ही निकलेगा कि आध्यात्मिक जड़ कार्यक्रम संघात का जो प्रवर्तक चेतन है वह सविशेष है कि निर्विशेष है भौतिक बाह्य जो अधिभतिक पदार्थ है जड़ उनका चेतन तो ये कार्यक्रम संघात जो चैतन्य विशिष्ट है वो दिखता है वो सविशेष है लेकिन इनका आध्यात्मिक जड़ पदार्थों का चे, प्रवर्तक चेतन कैसा है यह निश्चित करना है तो मूल कंडिका की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य को देखिए दस नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में भाष्य है इस मंत्र का प्रारंभ होता है केने शीतम इत्यादि यह प्रतिग्रहण है तो केनेशितम तो केने इन दो पदों की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं केन में किम शब्द से तृतीय विभक्ति है कर्तार्थ में इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि के न प्रयोजक कर्ता तो किस प्रयोजक कर्ता के प्रेरणा से मन प्रेरित होकर के संकल्प विकल्पात्मक अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है यह प्रश्न हो जाएगा तो के नकर्ता ईषित का अर्थ कर रहे हैं इष्ट यानी अभिप्रेत सन मन पतती यानी इति संबंध गच्छति के कर्म के रूप में स्व विषय प्रति इतना शेष कर देना का स्व विषय प्रति इति संबंध उन्हें इतना जोड़ना है प्रथम वाक्य में स्व विषय प्रति पतति क्रियापद का कर्ता है मन और मन के दो विशेषण हैं प्रेषितम और तो ईषित प्रेषित मन स्व विषय प्रति ऐसा अनुय हो जाएगा अब भास्कर भगवान ने ईशितम पद की व्याख्या की इष्टम ये पर्यावचक पद बता करके और उसका भी पर्यावाचक बताया अभिप्रेतम तो इसका अर्थ है कि भाष्कर भगवान केने शीतम इस वाक्य में प्रयुक्त ईशितम इस पद में प्रकृति मान रहे हैं इच्छार्थक इस धातु की धातु को प्रकृति मान रहे हैं प्रत्यय तो हैं यहाँ थोड़ी व्याकरण की बात आ रही है तो इस धातु तो आभिक्षण अर्थ में भी है एक और एक गत्य अर्थ में भी है तो आभिक्षण अर्थक इस धातु से अक्त प्रत्यय करके या गत्यर्थक इस धातु से सेक्त प्रत्यय करके बना हुआ ईशितम शब्द हैं ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो ऐसा व्याख्यान क्यों नहीं कर रहे हो इच्छार्थक इस धातु से क्रत्यय हो करके ईशीतम शब्द बना है इसे दिखाने के लिए उसकी व्याख्या इच्छार्थ में, इच्छार्थक शब्दों से करती इष्टम अभिप्रेतम इत्यादि ये प्रश्न आगे वाले वाक्य के अवतरण के रूप में टीकाकार कर रहे हैं इसका उत्तर होगा भाष्यस्त तो वाक्य आने वाला तो टीका को देखिए अच्छा उससे पहले टीका में ये प्राप्त यहां तक तो चर्चा हो गई है ना साधिष्टम शोभन तम फलम प्राप्यती उससे आगे वाला जो वाक्य है टीका में ईस अभिक्षे इष इति गौ ची धावंतरसंभव कथम व्याख्यानम् इति आशंक आह ईषेति तो कहते हैं आभिषण्याक ईष धातु और ग्यर्थक ईष धातु से भी प्रत्यय करके ईशितम शब्द की निष्पत्ति संभव है तो क्यों इच्छार्थक इस धातु से क्त प्रत्यय मान करके ही व्याख्या की जा रही है तो कथम इच्छा से वो व्याख्यानम इस प्रकार की आशंका होने पर उसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान लिखते हैं भाष्य में इसे च इह इच्छार्थस्य इति गम्यते तो ईषे आसंभवात्तदूप्य कह आभीक्ष धा या गत्यार्थक ईष धा यहाँ पर आ, से बने हुए ईषित शब्द का वाक्य में वाक्यर्थ में अन्वय असंभव है पदार्थ तो वही लिया जाता है ना जिसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदार्थों के साथ ठीक ठीक अन्वय हो सके संबंध हो सके वही वाक्य अर्थ माना जाता है इसके लिए ये कहते हैं कि आभिक्षणार्थक इस धातु से त प्रत्यय करके या गत्यार्थक इस धातु से त प्रत्यय करके जो ईशीतम शब्द का अर्थ निकलेगा वह होगा भिक्ण्य का विषय अभिक् कहते हैं अभ्यास को अभ्यास का विषय अभ्यास यानी आवृत्ति आवृत्ति का विषय ये अभिक्थक इस धातु से अक्त प्रत्यय करके ईशीतम शब्द बनाने पर अर्थ निकलेगा कि जिसकी पुनरावृत्ति की जाती है वह पदार्थ तो मन की पुनरा और मन का विशेषण है ईशितम तो मन की पुनरावृत्ति तो होती नहीं है मन के व्यापार की पुनरावृत्ति होती है न कि मन की इसलिए अभिक्षार्थक ईश इस धातु से त प्रत्यय करके बने हुए ईशितम शब्द को यहां इस वाक्य में स्वीकार करेंगे यदि तो मन का वह विशेषण नहीं बन पाएगा इसलिए कि उसका अर्थ निकलेगा पुनरावृत्ति का विषय जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वह तो मन की पुनरावृत्ति नहीं होती और गत्यार्थक इस धातु से त्रत्यय करके यदि ईशितम शब्द मानते हैं इस वाक्यस्थ तो उसका अर्थ निकलेगा गति का विषय गमन का विषय गम्य तो मन गम्य नहीं है गति का विषय नहीं है मन तो गनता है पतती के है ना तो इस गत्यर्थक इस धातु है और उससे त प्रत्यय करके करेंगे तो अर्थ निकलेगा किसकी गति का विषय मन तो गति का विषय गंतव्य तो मन नहीं है इसलिए गत्यर्थक इस धातु से त प्रत्यय करके जो अर्थ निकल रहा है गंतव्यत्व तो। वह विशेषण भी मन में संभव नहीं है और अभिष्णार्थक इस धातु से त्रत्यय करके जो अर्थ निकलता है पुनरावृत्ति विषयत्व जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वह यह अर्थ भी विशेषण भी मन में संभव नहीं है तो बचा फिर तीसरा इच्छार्थक इस धातु से त प्रत्यय करके बना हुआ इसी शब्द ही तो इच्छा विषय तो तो मन में संभव है अभिप्रेतत्व इच्छा विषय का अर्थ निकलेगा तो इस प्रकार ये आभिक्षणार्थक इस धातु और गत्यर्थक इस धातु का अर्थ यानी विषयता यहां पर संभव न होने से उनसे बना हुआ शब्द स्वीकार नहीं किया गया इस धातु से बने हुए शब्द को ही भाषकर भगवान इस वाक्य में मानता है ये कह रहे हैं कि इसे च इह इह यानी अस्विन वाक्य इस धातु के धातु का अर्थ आभिक्षण की विषयता और गति रूप अर्थ की विषयता असंभव है मन में इसलिए इच्छा सेव ये तद रूपम ईषितम ये जो रूप हैं पद हैं वह इच्छार्थक इस धातु से बना हुआ ही है ये कहा गया तो टीकाकार इसका अर्थ कर रहे हैं इस वाक्य का इसे देखिए अभिक्ष्यम पौन पुण्यम ये जो अभिक्षार्थक धातु है कहते हो इसमें अभिक्ष्ण्य क्या चीज है तो अभिक्षण का अर्थ कहते हैं अभिक्षणम पौन पुण्यम पौन पुण्यम यानी बार बार आवृत्ति अभ्यास और तद मनसो अनभिप्रेतत्वात ऐसा अनुभव करना तो पौन पुण्य की विषयता मन में अभिप्रेत नहीं है और गति विषयताया वा मनसो अन, अनभिप्रेतत्वात और गति विषयता ने गंतव्य वह भी मन में अनभिप्रेत है यहां पर और मनह प्रवर्तक विशेष से वह क्यों अनभिप्रेत है आभिक्षण विषय था और गति विषय मन में अनभिप्रेत क्यों है यह पूर्व पक्षी पूछ सकता है ना इसलिए उसका उत्तर दे रहे हैं टीकाकार कि मन प्रवर्तक विशेष सेव बुभुत्तवात्त यहां जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासा के विषय के रूप में अभिप्रेत हैं मन का प्रवर्तक विशेष प्रवर, मन के प्रवर्तक का स्वरूप जिज्ञासित हैं इसलिए ये वाक्य अर्थ निकालना है केने शीतम पतति प्रेषित मनः इस वाक्य का ये अर्थ निकालना है जो जिज्ञासु का जिज्ञास्य है जिसको जिज्ञासु जानना चाहता है वो अर्थ इस वाक्य का निकल आए जो धातु स्वीकार करने से वो धातु मानना चाहिए तो मुक्सु का जिज्ञास क्या है वो है मन का जो प्रवर्तक विशेष वह मन के प्रवर्तक विशेष का स्वरूप जिज्ञास है वह इच्छार्थक इस धातु से ईशितम शब्द बना हुआ है ऐसा मानने से निकल है। वही अर्थ है इस वाक्य का और आभिक्ष्यार्थक धातु से या गत्त्यर्थक धातु से ईशितम शब्द को स्वीकार करेंगे तो ये अर्थ निकल नहीं आता इसलिए वाक्य अर्थ अनुपन्न हो रहा है वाक्य में प्रयुक्त ईषितम शब्द को आभिक्षणार्थक इस धातु से या गत्त्यर्थक इस धातु से निष्पन्न मानने पर वाक्या अनुपपन्न होने से यहाँ वो वो दो धातु नहीं है अपितु इच्छार्थक धातु ही है ये कहा जा रहा है कि आभिष्य पौनपुण्य तद्विषयताया गतिषयताया मनसो असंभवा अनभिप्रेतवाद मन प्रवर्तक विशेष बुभुत्सितर्थ ये अर्थ निकला किसका इसे अर्थस्य से, से लेकर के इति गम्यते थे यहाँ तक के वाक्य का ये अर्थ है इसीलिए इच्छार्थक धातु इस मान करके ही व्याख्यान भाष्कर भगवान ने किया अभिप्रेतम ऐसा केन न अभिप्रेतम ऐसा व्याख्यान हुआ अब इतने वाक्य से ये निश्चित हुआ कि ईशितम पद में इच्छार्थक इस धातु है अक्त प्रत्यय हुआ है और फिर फिर ईट होकर के ईशितम बना है तो ये कहते हैं आगे ईशितम इति प्रयोगस्तु छांदस भाष्य में भस्कर भगवान ये कह रहे हैं कि ईशीतम इस पद में जो ईट प्रयोग हुआ है वह छांदस है तो ईट प्रयोग छांदस का अर्थ है ईट प्रयोग होने पर जो गुण होना चाहिए वह गुणाभाव छांदस है गुण में इस धातु है अक्त तो प्रत्यय है वो धातु है उससे ईट हुआ और इस धातु है तो पुगंत लघु पदस्य च एक सूत्र है उससे सारु धातु का सार्वधातुक धातु परे रहते उपधा गुण होता है तो यहां उपधा है इकार उसे गुण होना चाहिए था एकार एकार गुण होगा तो येतम बनना चाहिए वो ये शीतम नहीं बना गुणाभाव हुआ वह गुणाभाव छांदस है ये कह रहे हैं तो ईशितम इति इत प्रयोगस्तु छांदस तस्व तो छांदस इसके पास पूर्ण विराम है क्या है स्वल्प अच्छा तो छंदस यहां तक ईशितम पद की व्याख्या है और फिर दूसरा जो विशेषण है प्रेषितम इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहा है तसेव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इति तथ तो इसलिए ईशितम पद की चर्चा पूरी हुई तो वहां पूर्ण विराम होना चाहिए ना तो ईषितम इट प्रयोगस्तु छांदस इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं टीका को देखिए ईट प्रयोगे सति गुणे न भवितव्यम ईट प्रयोग करने पर यानी ईडागम होने पर तत्य तो को गुण होना चाहिए और ईडागम नहीं होगा तो फिर गुण नहीं होगा तो प्रत्यय कित है और ईट आगम होने पर एक सूत्र है नक्वा सेठ वो कहता है अक्वा प्रत्यय भी कीत है ना लेकिन सेठ तो प्रत्यय कित नहीं होता कित होने पर किंगित सूत्र से गुण का निषेध होता है ना तो नक्वा क्षेत्र सूत्र अनिट उक्वा तो कित होगा ये बताता है और कित नहीं होगा सेठ होने पर निषेध होता है उसमें कित्व का उक्तवा प्रत्यय के विषय में है और नक्वाक्षेट इसी सूत्र के पास में एक सूत्र आता है निष्ठा सिंह स्विधि इत्यादि अष्टाध्यायी में णि निजी के वहां निष्ठा ऐसा एक अलग सूत्र किया जाता है इसे योग विभाग कहा जाता है और निष्ठा इस सूत्र में नक्वा क्षेत्र पूर्व सूत्र से न और सेठ पद की अनुवृत्ति आती है दो पदों की तो न सेठ निष्ठा ऐसा सूत्र बनेगा और कित की भी अनुवृत्ति आती है तो अर्थ निकलता है जैसे शेठ तवाकित नहीं होता ऐसे शेठ निष्ठा भी कित नहीं होगी निष्ठा एक नाम है प्रत्यय का निष्ठा सूत्र से अख्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है हा वो होता है भूतार्थ में यानी भूतार्थक क्रिया के वाचक धातु से अक्त प्रत्यय कर्मार्थ में और प्रत्यय कर्तार्थ में हम्म हकर्मक हाँ, धातु से कर्मार्थ में अकर्मक धातु से भावार्थ में तो ये जो निष्ठा निष्ठासज्ञक प्रत्यय है वह अनिठ तो कीित रहेगा जैसे अनिठ होगा तो कित और सेठ होगा तो उसमें कित्व का निषेध है ऐसे सेठ निष्ठा निष्ठासक प्रत्यय में भी किित्व का निषेध है निष्ठा सूत्र से तो इस धातु से जब त प्रत्यय करेंगे तो उदितोवा एक सूत्र है उससे विकल्प से ईट होता है उदित धातु से ईसु धातु ओ उदित है उससे प्रत्यय क्या नाम ईट जो परे आर्धातु है उसे ईट होगा वो हो जाएगा उदितोवा से विकल्प से तो जिस पक्ष में ईट होगा उस पक्ष में एक तत्यय तो कित नहीं होगा निष्ठा सूत्र से उसमें कितों का निषेध होगा होने से होना चाहिए फिर फिरत लघु पद से सूत्र से गुण ये यहां पर टीका में लिखा है कि ईट प्रयोगे सती गुणे न भवित ईट प्रयोग होने पर गुण होना चाहिए क्योंकि ये सेठ निष्ठा इस धातु से परेजो इत इतना है इसे सेठ निष्ठा कहा जाएगा वह कित नहीं है आर धातु है और पुगंत लघुपद अंग है उसकी उपधा को गुण होना चाहिए एक को एकार तो शीतम बनना चाहिए तो गुणे न भवितव्यम लेकिन मूल मंत्र में तो गुण करके ये ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है यी शीतम ऐसा ही प्रयोग हुआ है इसके लिए कहते हैं तद आ, तदा तदई शीतम ऐसा होना चाहिए द पर आई की मात्रा होनी चाहिए तदा ये शीतम ऐसा था वृद्धि हो गई वृद्धिरादय वृद्धिरादय क्या नाम वो वृद्धि रेचि से वृद्धि हो करके तदयम इसमें द, पुराने पुस्तक में द पर आय की मात्रा नहीं है तो इसमें होना चाहिए इति शात तदयम अर्थ निकलता है तदा यानी सेठ निष्ठा परे रहते इस धातु की उपधा को गुण करेंगे यदि तो ये शीतम ऐसा रूप बनना चाहिए मूल मंत्र में शीतम प्रयोग न हो करके ये शीतम ऐसा प्रयोग होना चाहिए था वो ये शीतम प्रयोग नहीं हुआ यानी गुणाभाव हुआ वो गुणाभाव छांदस है ये ई इति इति प्रयोगस्तु छांदस इस वाक्य से भास्कर भगवान बता रहे हैं भास्कर भगवान का ये अभिप्राय टीकाकार ने व्याकरण के अनुसार स्पष्ट किया कि तद अभाव अभिधानम तद अभा में गुण तुण तद अभा गुणाभाव गुण प्राप्त था लघुपद गुण वो नहीं हुआ वो लघुपद गुण छांदस है लघुपद गुणाभाव छांदस है तो तद अभावात् गुणाभावात्त छांदस तो अभिधानम न तो धातु हो अनिट्वात् धातु अनिट है इसलिए ईट प्रयोगस्तु छांदस ऐसा नहीं कहा धातु तो उदित होने के कारण वेठ है वेठ है का मतलब विकल्प से उसे ईट होता है उदित धातु से परे उदित होने से तो नतु तू धातु अनिट्वात धातु अनिट होने से छांदस प्रयोग ऐसा नहीं समझना गुणाभाव के कारण छांदस प्रयोग ऐसा लिखा है भाष्कार भगवान ने आगे कहते हैं अनुबंध विकल्प विधानत अन्वेषितम वा इति वैकल्पिक प्रयोगात इति तो जो अनुबंध है इस धातु का अनुबंध है उकार ईशु और ईशु यमाम ग ऐसा एक पाननीय सूत्र है तो ईशु गमी यमाम सूत्र में ये जो ईशु में उकार अनुबंध है इसे कहीं कहा है कहीं नहीं भी कहा है वो विकल्प है जब अनुबंध कहते हैं अनुबंध वाला ईशु धातु लेते हैं तो उदितो तो वाके अनुसार विकल्प से ईट हो जाता है फिर उसे और वहाँ ईश यमी गमाम छऐ ऐसा धातु रखते हैं तो उस समय फिर वो दूसरा धातु होता है तो इच्छार्थक धातु तो अनिठी माना जाता है वो यहां पर कह रहे हैं कि अनुबंध से अनुबंध है वो उकार अनुबंध है और वह विकल्प विधानात उसका विकल्प से अभिधान होने से कथन होने से अन्वेषितम और अनविष्टम जब उदित धातु माना जाएगा उस पक्ष में दो रूप बनेंगे और उदित नहीं मानेंगे उस पक्ष में एक ही बनेगा क्योंकि उदित सूत्र से जो उदित धातु है उससे परे अर्ध धातु को विकल्प से इट का विधान है तो दोनों रूप देखने को मिलते हैं उदित धातु के गुण वाले भी और गुणाभाव वाले भी तो ये कहते हैं अन्वेषितम अनविष्टम वा इति वैकल्पिक प्रयोगात अन्वेषितम इसमें अनु उपसर्ग है इस धातु हैं अक्त प्रत्यय हुआ ईटागम हुआ तो ईटागम होने से कित तो नहीं रहा तो लघुपद गुण होकर के एषितम बना इस स्थिति में उकार को इको एण से यण होकर के अन्वेषितम बना ये प्रयोग बनेगा और जब गुण नहीं होगा ईट नहीं होगा तो उदितो से विकल्प से ईट होता है ना तो उस पक्ष में इष्टम ही बनेगा कित होने से लघुपत गुण नहीं हुआ लघुपत गुण नहीं हुआ तो अनु इष्टम उकार को वकार होकर के अनविष्टम बन जाएगा ये दोनों भी प्रयोग देखे जा रहे हैं इससे ये निकलता है कि शेठ निष्ठा कित नहीं है और ईशितम में तो सेठ निष्ठा का प्रयोग है तो गुण होना चाहिए था वह गुणा भाव छांदस है इसे ईशितम इट इत प्रयोगस्तु इससे कहा गया भाष्य में आगे हैं भाष्य में तस्व प्रपूर्व नियोगार्थे प्रेषितम इति नियोग प्रेशित यानी प्रेशित रूपम तो प्रेषित ये जो दूसरा पद हैं वह भी इच्छार्थक धातु से ही प्रउसर्गपूर्वक इच्छार्थक धातु से प्रत्यय करके बना हुआ रूप है प्रेषितम और उपसर्गे न धातुअर्थ बलाद अन्यत्रीयत उपसर्ग के संबंध से धातु का अर्थ बदल जाता है प्र-उपसर्ग के संबंध से प्रेषितम में प्र-उपसर्ग प्रउपसर्गपूर्वक इस धातु का अर्थ नियोग हुआ नियोग नियोग अर्थ होता है प्रेरणा नियोग है ना प्रेरणा विधि और अक्त प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा कर्म अर्थ में होने से नियोग का विषय नियोज्य नियोज्य ये प्रेषितम का अर्थ निकलेगा नियुक्त ये अर्थ निकलेगा प्रेषितम का नियुक्तम सत और ईशितम में इस धातु का अर्थ नियोग नहीं अपितु इच्छा मात्र है तो इसलिए ईशितम का निकलेगा इच्छा मात्रेण ये ईशितम का निकलेगा और केन न ईशितम का निकलेगा किस चेतन की इच्छा मात्र से इच्छा मात्र रूप प्रेरणा से और वहां इच्छा है सन्निधि तो जिस प्रेरक की सन्निधि मात्र से प्रेषितम यानी प्रेरितम नियुक्तम सत मन पतती स्व विषय प्रति ये प्रश्न होगा इस अभिप्राय से कहा कि तस्व प्रवेश नियोगाथे प्रेषित रूप से रूप की अनुमति ले आना तो ईशितम का तो अर्थ निकल रहा है सन्निधिमात्रेण मात्र रूप प्रेरणा से और प्रेशिता का हा प्रेरित संकल्प मन करोति संकल्प विकल्प करता है अब तत्र प्रेषितम उक्ते इत्यादि जो वाक्य है इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार ईशित प्रेश पदय अर्थवत्व आह त्रेषित इत्यादि तो ईशित और ये जो एक ही वाक्य में प्रयुक्त दो पद हैं मात्र एक में प्रऊपसर्ग है एक में प्रउपसर्ग का प्रयोग नहीं है बाकी धातु और प्रत्यय तो वही हैं। तो एक वाक्य में प्रयुक्त ईशितम और प्रेषितम इन दो पदों का अर्थवत्व साफल्य फलवत्ता सार्थक्य भास्कर भगवान बताते हैं कि ईशितम प्रेषितम इति पदद द्ध अर्थवत्व आह तत्र प्रेषितम इत्यादि तत्र प्रेषितम इत्यादि वाक्य से इन दोनों पदों की सार्थकता को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कहा भाष्य में देखिए तत्र प्रेषितम त्र उक्ते प्रेष प्रेष प्रेस प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा सैत के नेश विशेषण और वा व इति कहते हैं यदि केने शीतम में ईशीतम ये जो द्वितीय पद है इसका प्रयोग नहीं करेंगे के पतति मन पति प्रेषित इतना ही प्रयोग रखेंगे के नेशीतम पतती मन प्रेश मन इसमें ईशितम को हटा देंगे तो कन पतति प्रेशिता मन इतना ही प्रश्न रखेंगे यदि तो प्रे इस विशेषण के अभाव दशा में प्रेषितम इत्तेव उक्तेसति तो प्रेषितम ये अकेला विशेषण रखेंगे मन का तो दो आकांक्षाएँ होगी वो दो आकांक्षाएं कौन सी होगी एक तो प्रेषित्री विषयक आकांक्षा भी होगी प्रेषित्री विशेष विषयक और प्रेशन विशेष विषयक भी आकांक्षा होगी केवल प्रेषितम यह एक विशेषण रखने से निकलेगा कि यह जिज्ञासु प्रेषिता यानि प्रेरक विशेष को भी जानना चाहता है और उस प्रेस प्रेषक प्रे, प्रेरक विशेष की जो प्रेरणा विशेष है उस प्रेरणा विशेष को भी जानना चाहता है दो जिज्ञासा सामने आएगी दो आकांक्षाएं खाली प्रेषितम इतना कहेंगे तो कि ये निकल किसकी किस प्रेरक विशेष की कौन सी प्रेरणा विशेष से प्रेरित हुआ मन संकल्प विकल्प करता है ये अर्थ निकलेगा कब ईशितम को नहीं रखेंगे और केवल प्रेषितम को मात्र रखेंगे इस वाक्य में उस दशा में दो आकांक्षाएं सामने आएगी और यदि ईषितम को भी रखते हैं तो उस समय एक ही आकांक्षा रहेगी दो आकांक्षाएं नहीं रहेगी वो होगी प्रेसित्री विशेष विषय की आकांक्षा प्रेरणा विषय आकांक्षा नहीं रहेगी प्रेरणा विशेष विषय आकांक्षा क्योंकि ईशितम बता रहा है सन्निधि मात्र से वो प्रेरणा का स्वरूप ईशितम पद से ही स्पष्ट हो रहा है प्रेरणा विशेष रूप वो प्रेरणा विशेष है सन्निधि अलग से कोई बोलना या इच्छा करना या इशारा करना या हाथ से जबरदस्ती पकड़ करके लगाना किसी कार्य में ऐसा ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है ईशितम पद का प्रयोग करने से ये निकल रहा है सन्निधि मात्र तो सन्निधि रूप ही प्रेरणा है कोई दूसरा विशेष व्यापार उसका नहीं है प्रेरणा रूप वो अपने निर्विकार स्वरूप की सन्निधि मात्र से ही मन का प्रेरक है वह अपनी सन्निधि निर्विकार स्वरूप की प्रेरणा सन्निधि मात्र से मन का प्रेरक विशेष कौन है ऐसी एक आकांक्षा रहेगी हाँ हाँ अंतर्यामी वायामी तो ये कह रहे हैं कि तत्र प्रेषितम इत्तेव उक्ते प्रेषयित्री प्रेशण विशेष विषया शात प्रेषयिती विशेष विषय आकांक्षा बताई कि केन कषयित्री विशेषण और प्रेशण विशेष विषय आकांक्षा कीदृश्य वा प्रेशण वो प्रे, प्रेरिता विशेष कौन है और उसकी प्रेरणा विशेष कौन है ये दो आकांक्षाएं होगी और कहते ईषितम इतितु विशेषण सती ईषितम इस विशेषण का भी प्रयोग कर देते हैं यदि तो कहते हैं तद उभयम् निवर्तते तो ये दोनों उभयम का अर्थ होता दो का समूह तो एक हो और दूसरा ना हो तब भी उभयम नास्ती कहा जाता है ऐसा कहा जाता है ना। ये उभय का अभाव होता है दो प्रकार से दो में से एक रहे और एक ना रहे तब भी एक सत्वे द्वयम नास्ति ये कहा जाएगा दो नहीं है और दोनों भी ना हो तब भी उभय नास्ती कहा जाता है तो यहां जो कहा जा रहा है कि ईशितम इतितु विशेषने विशेषणे सति तद उभयम निवर्तते अर्थ दोनों आकांक्षाएं निवृत्त होगी ऐसा नहीं ओ तो प्रेसन विशेष विषय विशे आकांक्षा निवृत्त होगी तो प्रेषण विशेष विषयक विशे आकांक्षा नहीं रहेगी प्रेसयित्री विशेष विषय की आकांक्षा रहेगी तो प्रेसित्री विशेष विषय विशे आकांक्षा का रहने से उभय आकांक्षा नहीं है ये कहा जा सकता है एक रहने पर भी द्वयम नास्ति इस न्याय तो ईशितम इति तु विशेषने सति तद उभयम नास्ति तद उभय याने विशेष प्रेसित्री विशेष विषयक विशे का आकांक्षा और प्रेषण विशेष विषयक विशे आकांक्षा ये दो आकांक्षाएं नहीं है एक ही आकांक्षा रहेगी उस समय प्रेषण विशेष विशेष आकांक्षा शांत होगी वो सन्निधि ही रहेगी प्रेरणा सन्निधि से स्वरूप की सन्निधि से अतिरिक्त दूसरी कोई प्रेरणा विकारात्मक नहीं रहेगी यह अर्थ निकलेगा तो आगे कहते हैं कस्य इच्छा प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात वह आकांक्षा निवृत्त कैसे हो रही है इसे कह रहे हैं कि कस्य इच्छा मात्रे न इसी तम का प्रयोग करने से इच्छा ये अर्थ निकल रहा है वो इच्छा है सन्निधि वो इच्छा कोई अलग जैसे इच्छा तो मन का धर्म है ना इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघत चेतना धृति इसमें मन रूप क्षेत्र का धर्म इच्छा को बताया गया है वह मन के प्रेरक का धर्म नहीं है इसलिए इच्छा का अर्थ निकलेगा सन्निधि रूपी इच्छा क्या मतलब सन्निधान ही उपस्थिति तो कस्य इच्छा मात्रेण यानी सन्निधिमात्रेण प्रेषितम यानी प्रेषितम सत, प्रेरितम सत मन पतती स्व विषय प्रति तो किसकी सन्निधि किस चेतन की सन्निधि मात्र से मन संकल्प विकल्प करता है ये प्रश्न होगा एक ही प्रेसिता विशेष विषयक आकांक्षा होगी इस प्रश्न से तो कस्य इच्छा मात्र प्रेषितम अर्थ विशेष में पूर्ण विराम है हैं? तो वहां पूर्ण विराम होना चाहिए निर्धारणात यहां पर वो पूरा हो जाता है वाक्य वो व्याख्यान यानी इच्छित पद और प्रेषित पद का सार्थक के बताया गया आगे तो यदि ये, ये अर्थ अभिप्रेत इत्यादि से पूर्व पक्ष के द्वारा शंका की जा रही है वो आ रहा है इच्छा कस्य इच्छा मात्रे प्रेषितम इतर्थ विशेष में इच्छा मात्रेन का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार प्रयत्नम अंतरेण सन्धिमा व्याख्या नेद्या शोभते ये ये, ये इत्यादि का अवतरण है अच्छा अवतरण है क्या तो मन प्रेरित हो रहा है चेतन से मन कहने से बुद्धि भी आ रही है मन ये अंतकरण सामान्य का परामर्श था उसमें चारो आ गए मन बुद्धि चित्त अहंकार मन कहने से तो मन भी और बुद्धि भी प्रेरित होते हैं तो जिसकी जिससे प्रेरित होते हैं वो कौन है ये पूछा जा रहा है अंतकरण चतुष्टय का प्रवर्तक कौन है उसका क्या स्वरूप है ये पूछ रहे हैं वो चेतन से प्रेरित होते हैं उस चे, वो चेतन निर्विशेष है कि सविशेष है ये संशय है पाचार्य तो बताएंगे वो निर्विशेष है कल अष्टमी है तो कल अनाध्याय रहेगा